विजय प्राप्ति कर लेने पर फिर वे ही प्रजा की उन्नति भी तो करते हैं वे दान यज्ञ और तप के प्रभाव से अपने सारे पाप नष्ट कर डालते हैं फिर तो उनके पुण्य की ही वृद्धि होती है जिस प्रकार खेती निराले वाला पुरुष खेत की सफाई करने के लिए घास फूस को उखाड़ डालता है किंतु इससे उस खेती का कुछ भी नहीं बिगड़ता उसी प्रकार जो शस्त्र चलाकर से को है। राजा से बचे हुए लोगों की उन्नति होने लगती है। जो राजा प्रजा को धन और दुखों से बचाता है तथा लुटेनों से उसके प्राणों की रक्षा करता है वह धनदायक और सुखप्रद माना जाता है जो निर्भय होकर शत्रुओं पर वाण भरसा करता है उससे बढ़कर देवता लोग संसार में और किसी को नहीं समझते उसके शस्त्र संग्राम भूमि में शत्रु की को जितने स्थानों पर छेदते हैं उसे सब प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाले उतने ही अविनाशी लोग प्राप्त होते हैं उसके शरीर से जो युद्ध स्थल में खून बहता है उसी के कारण वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि क्षत्रियुद्ध करने में जो तरह तरह के दुख सहता है उनसे उसका तप ही बढ़ता है जब अच्छे वीरों से अपनी रक्षा करते हैं, हैं, हैं। शत्रुओं का सामना करता है इसलिए वह स्वर्ग के रास्ते पर बढ़ने लगता है तथा कायर अपने साथियों को संकट में डालकर मैदान छोड़कर भाग जाता है जो छत्र ऐसा कुत्सित आचरण करे उसे लाठी और ढोलों से ढेलों से मार मार कर उसे भगा दे अथवा मुर्दे की तरह आग में जला दे या पशुओं की तरह पीट पीट कर मार डाले राजन, छत्री का घर के भीतर अच्छा नहीं समझा जाता उन्हें सूरत का अभिमान होना चाहिए उनकी यही दुर्बलता अधर्म रूप और निंदा के योग्य है जो छत्री रोगशया में पड़कर दीन बदन और दुर्गंधपूर्ण होकर हाय बड़ा दुख है बड़ी पीड़ा है मैं बड़ा पापी हूं इस प्रकार बड़बड़ाता है और अपने आश्रितों को शोका कर देता है वह निंदनी ही है सच्चा कुमार तो अपने जाति भाइयों के साथ शत्रुओं का संहार करते हुए उनके पहले शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर ही मरना चाहता है वह कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाता और अपने प्राणों की परवाह न करके पूरे शक्ति से शत्रुओं का सामना करता है इससे उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है ऐसा यदि दीनता को पास नहीं फटकने देता तो शत्रुओं से घिरकर कर कहीं भी मारा जाए अक्षय को ही प्राप्त करता है राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह जो सूर्य युद्ध में पीठ नहीं दिखाते और रणांगण में ही अपने प्राण त्यागते हैं उन्हें किन लोगों की प्राप्ति होती है यह बताने की कृपा करे भेष्मी बोले राजन इस विषय में यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है जिसमें राजा प्रवर्धन और मिथिलेश्वर जनक के युद्ध का उल्लेख है उस समय सब प्रकार के तत्वों को जानने वाले मिथिला ने अपने योद्वाओं को स्वर्ग और नरक दिखलाते हुए इस प्रकार कहा था वीरों देखो ये तेजोमय लोग संग्राम में निर्भय होकर जूझने वालों को मिलते हैं यह सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले है और देखो ये नरक दिखाई दे रहे हैं जो लोग युद्ध में भागते हैं उनके इस लोक में सदा के लिए अपकृति होती है और अंत में उन्हीं में इन्हें में जाना पड़ता है इन्हें देखने के बाद अब तुम प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं को परास्त करो युद्ध में पीठ दिखाकर निराधार नरक में न पड़ो सूर्य को स्वर्ग का सुंदर द्वार तो प्राणों का मोह त्यागने से ही मिलता है राजा जनक के इस प्रकार कहने पर मैथिल वीरों ने शत्रुओं को परास्त करके अपने स्वामी को प्रसन्न किया अतः धीर पुरुष को सर्वदा संग्राम में आगे रहना चाहिए गजरोही के बीच में रथियों को नियुक्त करें, रथियों के बाद अश्वरोहियों को रखें और उनके बीच में शस्त्री से सुसज्जित पदातियों की सेना खड़ी करे जो राजा अपनी सेना का इस प्रकार व्यूह बनाता है वह सर्वदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है इसलिए तुम्हें भी सर्वदा अपनी सेना का इसी प्रकार संगठन करना चाहिए जो योद्धा रणभूमि में एकदम भाग जाते हैं उन पर प्रहार करना नहीं चाहते इसलिए भागते हुए योद्धाओं के बहुत पीछे न पड़े थावर पदार्थ चलने वाले जीवों के अन्न है बिना दाढ़ों के प्राणी दाढ़ वालों के अन्न है जल प्यासों का अन्न है और कायर पुरुष सूरवीरों के अन्न है इसी से भयभीत पुरुष हाथ जोड़े बार बार प्रणाम करते वीरों की शरण में आते हैं यह सारा लोग बालक के समान सूरवीर की भुजाओं पर टिका हुआ है इसलिए वीर पुरुष का सदा ही मान होना चाहिए सौर्य से बढ़कर तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं है सूर्यीर ही सबका पालन करता है और उसी के आश्रित यह सारा जगत है